उसने यहाँ का नक्शा पहले ही वीडियो में देखकर अच्छे से याद कर लिया था अभी विक्रांत 10-12 कदम ही भागा होगा कि उसे सामने से दो गार्ड्स आते हुए दिखाई दिए विक्रांत ने अपने गायब होने वाले टूल की लिमिट चेक की तो पता चला कि अब उसके पास मात्र दस सेकेंड ही बचे है अब उसके पास समय बहुत कम था तो वो भागता हुआ गार्ड के करीब पहुंचा और फिर अपने पूरे दम से दोनों के मुँह पर जोरदार पंच रख दिया पंच लगने तक उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया और पंच पढ़ने के बाद तो वो खुद भी कुछ देखने लायक स्थिति में नहीं थे क्योंकि बेहोश हो चुके थे पहुंच चुका था यहाँ पर उसका लॉक ओपन करने वाला टूल काम आ गया एक सेकेंड में ही उसने इस मेटल डोर का लॉक ओपन कर दिया फिर तेजी से वो अंदर की तरफ दाखिल होने लगा सबसे पहले वो विक्रांत अंधेरे वाले कमरे से गुजरा और फिर एक स्टोरेज एरिया आया जहां पर फाइल्स का भंडार था इसके बाद आया आखिरी डोर, जिसके भीतर रमाकांत और नितिन थे से से कोशिश की, की उसने देखा की रमाकांत अब फोन पर बात कर चुका था शायद उसने कुछ अजीब बात सुनी थी तो वो कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर दीवार पर लगे टीवी स्क्रीन में बाहर के सीसी कैमरे की फुटेज को देख रहा था वो अंदर से ही बाहर से आने वाले खतरों को जानने की कोशिश कर रहा था ठीक इसी समय उसके कैमरे के भीतर लगे इमरजेंसी कॉल वाले बटन को दबाकर बाहर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने से भी कुछ पूछा विक्रांत ने अनुमान लगा लिया था कि इस वक्त नमाकांत कमरे के भीतर दरवाजे के एक साइड में खड़ा है जैसे ही उसने अपने दृश्य कैमरे की मदद ऐसी नमाकांत की स्थिति का अंदाजा लगाया तुरंत ही उसने फिर ऐसी अपने टूल की मदद ऐसी इस आखिरी दरवाजे के लॉक को भी क्रैक कर दिया एक बीप की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया दरवाजा खुलते ही विक्रांत तेजी से भागता हुआ रमाकांत पर झपट पड़ा रमाकांत कुछ समझ पाता उससे पहले वो जमीन पर धराशायी हो गया उसने कभी सोचा भी नहीं रहा होगा कि कोई उसके इस खुफिया ठिकाने के बारे में जानता भी है जानने के बाद भी इतने सारे लॉक को तोड़ते हुए कोई यहाँ तक पहुँच सकता है ये तो रमाकांत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था विक्रांत ने उसे जमीन पर गिरा दिया था और फिर बिना उसे संभालने का मौका दिए वो रमाकांत के ऊपर ही चढ़कर बैठ गया रमाकांत भी पहले आर्मी में रह चुका था और अब भी उसकी बॉडी काफी फिट थी विक्रांत के लिए उसे संभालना काफी मुश्किल हो रहा था तो उसने भी तुरंत ही उसकी उम्र का लिहाज किए बगैर उसके मुँह आरोप पंच करना शुरू कर दिया मात्र दस पंद्रह सेकंड के भीतर ही विक्रांत ने रमाकांत के मुँह आरोप तक दस पंद्रह पंच कर डाले थे उसके नाक और होट से खून बहने लगा था रमाकांत अब लगभग बेहोशी होने वाला था तभी वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना विक्रांत ने कभी नहीं की रही होगी अचानक से फटाक की आवाज़ विक्रांत के कानों में गूंज उठी और उसके कंधे से खून की तेज धार निकलनी शुरू हो गई। जो हाथ अभी तक लगातार रमाकांत के मुंह पर पंच करते जा रहे थे वो अचानक से रुक गए विक्रांत की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा फिर भी उसने पीछे पलट गोली चलाने वाले शख्स का चेहरा देखने की कोशिश की वहां नितिन अपने दोनों हाथ से बंदूक पकड़े हुए विक्रांत की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखते हुए खड़ा था विक्रांत कन्फ्यूजन में था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नितिन ने उसके ऊपर गोली क्यों चलाई वो तो खुद ही नितिन की जान बचाने के लिए यहां आया हुआ था विक्रांत की आंखों के सामने हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था लेकिन उसे पता था कि अगर उसकी आंख आज बंद हो गई तो फिर रमाकांत नितिन को तो जान से मारेगा ही साथ ही उसका भी खेल खत्म कर देगा इसलिए विक्रांत ने किसी तरह से हिम्मत करके अपनी आंख बंद नहीं होने दी वो नितिन की तरफ देखता रहा नितिन अभी भी अपने दोनों हाथ में बंदूक पकड़कर खड़ा था और उसने विक्रांत की तरफ निशाना लगाया हुआ था लेकिन उसका शरीर इस वक्त थर थर का था विक्रांत को लगा कहीं रमाकांत ने नितिन का ब्रेन वॉश तो नहीं कर रखा है वो भला मुझ पर ही गोली क्यों चला रहा है कहीं इसकी यादाश्त तो नहीं चली गई है इसे कुछ याद नहीं है क्या अब तक रमाकांत भी किसी तरह हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ हे hey, हे hey, मारो इसे चलाओ गोली जल्दी करो मार दो रमाकांत हड़बड़ाते हुए ये शब्द बोलकर नितिन को गोली चलाने के लिए उकसाने लगा लेकिन नितिन के ऊपर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ रहा था वो अभी भी मूर्ति की तरह सीधे सन्न होकर खड़ा रहा जब रमाकांत ने देखा की नितिन के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है तब वो उठकर उसके हाथ से बंदूक छीनने के लिए भागने लगा उधर जमीन पर बैठे बैठे ही विक्रांत को याद आया कि उसके पास तो अदृश्य शक्ति का दिया हुआ बुलेट प्रूफ जैकेट भी है जो कि एक बार एक्टिव करने पर अगले एक घंटे तक काम कर सकता है विक्रांत भी बहुत केयरलेस है अगर उसने पहले ही ये बुलेट प्रूफ जैकेट एक्टिवेट कर लिया होता तो उसे कंधे में लगी गोली का असर न हुआ होता लेकिन पहले उसके दिमाग में ये बात आई ही नहीं अब जाकर उसने अपने इस जैकेट को एक्टिवेट किया उधर रमाकांत अब तक भागते हुए नितिन के पास पहुंच चुका था और वो उसके हाथ से बंदूक छीनने लगा विक्रांत भी तेजी से उठकर रमाकांत के ऊपर झपटा लेकिन तब तक रमाकांत के हाथ में बंदूक आ चुकी थी विक्रांत ने उसके हाथ को मरोड़ कर बंदूक छीनने की कोशिश कर दी उसे इस वक्त खुद को गोली लगने से ज्यादा नितिन को गोली लगने की चिंता थी विक्रांत को अच्छे से पता था कि अगर रमाकांत को जरा सा मिला तो वो उसे मारने से पहले नितिन को मौत की नींद सोला देगा और अगर नितिन को गोली लग गई तो समझो सारी मेहनत बेकार फिर रमाकांत का जुर्म साबित करने का कोई भी ठोस सबूत नहीं रह जाएगा विक्रांत अपनी पूरी ताकत ऐसी रमाकांत के हाथ से बंदूक छीनने में लगा हुआ था इसी बीच ठाक ठाक की आवाज आई रमाकांत ने गोली चला दी ये गोली नीचे जमीन पर विक्रांत के पैरों के ठीक बगल में जा लगी इसके बाद छीना में एक गोली ऊपर बंदूक की, की, बंदू की सारी गोली खत्म हो चुकी थी अब जाकर विक्रांत को उस पर हाथों से अटैक करने का मौका मिला विक्रांत ने रमाकांत के चेहरे पर दो तीन जोरदार पंच किए लेकिन रमाकांत भी आर्मी का रिटायर्ड जवान था और उसका शरीर भी खूब लंबा चौड़ा था उसने एक ही झटके में विक्रांत को लात मारित इसके बाद रमाकांत भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लग गया लेकिन तभी पीछे से विक्रांत उसके ऊपर झपट पड़ा विक्रांत ने पीछे से उसके गले में हाथ डालकर उसे जमीन पर पटक दिया और फिर लगातार उसके मुंह पर पंच करने लगा Osionfish. तभी रमाकांत ने अपने हाथों से विक्रांत की गर्दन को दबोच लिया और पूरी ताकत से उसकी गर्दन को दबाने लगा विक्रांत भी उसके हाथ को पकड़कर अपना गर्दन छुड़ाने लग गया लेकिन तभी रमाकांत ने अपने हाथ से विक्रांत को दाईं तरफ गिरा दिया और फिर उसके ऊपर लात से जोरदार प्रहार करते हुए उठ खड़ा हुआ रमाकांत ने इसी बीच विक्रांत के कंधे पर गोली लगने वाली जगह पर भी लाद से प्रहार कर दिया आ विक्रांत दर्द से करहा उठा मौके का फायदा उठाकर रमाकांत बाहर की तरफ भागने लगा विक्रांत फिर से हिम्मत करके उठने की कोशिश कर रहा था कि उसने देखा कि रमाकांत अचानक से हवा में उड़ता हुआ पीछे आ गिरा धम